मैं विरोध करती हूँ रूथ बेडर गिंसबर्ग अपना स्थान बताती हैं। डेबी चित्र एलिजाबेथ हिंदी विदूषक विरोध करो पुराने दकी विचारों का अन्याय का असमानता का आप कह सकते हैं कि रूथ बेडर गिंसबर्ग लोगों से असहमत होने के लिए ही पैदा हुई थी रूथ ने अपना मतभेद असहमति विरोध व्यक्त किया उसने आपत्ति उठाई संघर्ष किया अप्रिय नहीं दृढ़ संकल्प हाँ इस तरह रूथ बेडर गिंसबर्ग ने अपनी जिंदगी के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बदली 1940 में जब रूथ छोटी थी तब उसका पड़ोस अप्रवासियों से भरा था इटली आयरलैंड इंग्लैंड पोलैंड और जर्मनी से आए लोगों से उनमें रूस के तमाम यहूदी भी थे जैसे रूत के पिता नाथन बेडर भिन्न भिन्न मुल्कों के लोगों के अलग अलग भोजन छुट्टियां और परंपराएं थीं पर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के इन सभी परिवारों में एक बात समान थी वहां लड़कों की अपेक्षा अपेक्षा थी कि वे बड़े होकर दुनिया से दुनिया में बाहर जाकर बड़े काम करेंगे और लड़कियां लड़कियों से उम्मीद थी कि वे अच्छे पति खोजेंगी रूथ की माँ उससे पूरी तरह असहमत थी सेलिया एमस्टर बेडन का मानना था कि लड़कियों को दुनिया में अपना काम कमाने का मौका मिलना चाहिए उनका बुक सेल्फ ऐसी किताबों से भरा था जिनमें लड़कियों और महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए थे रूथ ने महान डिटेक्टिव नैंसी डरू के बारे में पढ़ा उसने एमेलिया ईयरहार्ट साहसी विमान चालक के बारे में पढ़ा उसने यूनान की शक्तिशाली देवी एथेना के बारे में भी पढ़ा ये सभी लड़कियाँ और महिलाएँ स्वतंत्र थीं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लगाम खुद अपने हाथों में संभाली थी रूथ ने दुनिया भर की किताबें पढ़ी एक और घर में उसे किताबों की खुशबू आती तो नीचे से चीनी रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट भोजन की महक आती वाह लड़कियां जो चाहे कर सकती थी कभी कभी रूथ के माता पिता उसे कार में बिठाकर शहर के बाहर घुमाने के लिए ले जाते पेंसिल्वेनिया में एक होटल के सामने रूथ को यह साइन बोर्ड दिखा कुत्तों और यहूदियों को अंदर आना वर्जित है उन दिनों यही आलम था होटल रेस्टोरेंट्स और कई इलाकों में इस तरह के नोटिस लगे रहते थे अश्वेत वर्जित यहूदी वर्जित मैक्सिकन वर्जित सिर्फ गोरो को अनुमति परिवार यहूदी था यह साफ साफ नस्लभेद, भेद पूर्वधारणाओं और पक्षपात का मामला था अब रूथ की बारी थी उसका विरोध करने की उसे यह शब्द बहुत चुभे और अखरे नस्ल के इस अपमान को वो कभी नहीं भूली प्राथमिक प्राथमिक स्कूल में रूथ कुछ चीज़ों में बहुत कुशल और दक्ष थी कुछ में नहीं उसके सबसे प्रिय विषय थे इंग्लिश इतिहास और व्यायाम रूथ सब काम बाएँ हाथ से करती थी उस जमाने में बाएँ हाथ वालों से टीचर्स कहती कि उन्हें दाएं हाथ से लिखना चाहिए दाएं हाथ से लिखने के लिए बाध्य किए जाने से रूथ की लिखाई इतनी ख़राब हो गई कि उसे लिखाई में सबसे निचला डी ग्रेड मिला इतने कम नंबर देखकर रूथ रोई उसके बाद रूथ ने उसका विरोध किया उस दिन के बाद से रूथ ने विरोध में बाएँ हाथ से लिखना शुरू किया तब टीचर्स और बाकी लोगों को पता चला कि असल में रूथ की लिखाई काफ़ी सुंदर थी रूथ को सिलाई और खाना पकाने के कामों से परहेज था इन कक्षाओं में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था परंतु सिलाई और खाना पकाना लड़कियों के लिए अनिवार्य विषय थे लड़के बढ़े गिरी सीख सकते थे और व्य औजारों से काम करते थे रूथ ने उसका भी विरोध किया रूथ भी बढ़ी गिरी सीखना चाहती थी वो अपने हाथों से आरी चलाना सीखना चाहती थी रूथ जो चाहती थी वो उसे मिला नहीं लड़कियों के साथ यह सरासर अन्याय था इस अन्याय को रूथ जिंदगी के असली अनुभवों से सीख रही थी रूथ को संगीत से प्रेम था विशेषकर ओपरा संगीत से संगीत की क्लास में वो ऊँचे में गला खोल गाती थी इस बार रूत के गाने पर उसकी संगीत टीचर ने आपत्ति जताई थोड़ा धीमेगा उन्होंने कहा जब रूत ने धीमेश्वर में गाना शुरू किया तो गाने की लय ही बिगड़ गई टीचर ने रूत को संयुक्त गान में जोर से गाने से मना किया रूत इन रूत ने फिर भी अपना गाना जारी रखा घुसल खाने में और अपने सपनों में और संगीत से भी उसका लगाव जारी रहा जब तक हाई स्कूल में पहुंची तब तक उसके मित्रों और टीचर्स को पता चल चुका था कि रूत एक असाधारण छात्र म्यूजिक कंडक्टर चेलो वादक और अखबार की संपादक थी स्नातक समारोह में रूथ को मुख्य भाषण देने के लिए चुना गया रूथ इतने समय तक एक बड़े रहस्य को छिपाई रही कि तो उसकी माँ बहुत सख्त बीमार थी स्नातक समारोह के एक दिन पहले सेलिया बेडर यानी रूथ की माँ का देहांत हो गया इसमें मानने न मानने की कोई बात ही नहीं थी रूथ स्नातक समारोह में नहीं जा पाई वो अपना भाषण भी नहीं दे पाई रूथ को अच्छी तरह पता था कि माँ कि उससे क्या अपेक्षाएँ थी। तीन महीने बाद रूथ घर छोड़कर गई और उसने कॉलेज में दाखिला लिया 1950 के दशक में बहुत लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थीं रूथ ने कई नए मित्र बनाए वो उन लड़कियों से भी मिली जो यहूदियों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती थी वो ऐसे बहुत बहुत लड़... से लड़कों से भी मिली जिनके विचार में लड़कियों का काम सिर्फ पति खोजना था अंत में रूथ की मुलाकात मार्टिन गिन्सबर्ग से हुई प्यार से लोग उसे मार्टी बुलाते थे मार्टी ऊंचा और बहुत मजाकिया था रूथ बहुत गंभीर और छोटी थी मार्टी रूथ को हंसा सकता था उन दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने वकालत का कोर्स करने का निश्चय किया रूथ को लगा कि वकील बनने के बाद वो कोर्ट कचहरी में पक्षपात अन्याय और अनुचित बातों से लड़ सकेगी लोगों ने मार्टी द्वारा वकालत किए जाने का तो स्वागत किया पर रूथ वकालत क्यों कर रही थी एक महिला वकील लोगों को बात मंजूर नहीं थी रूथ ने उनकी बात को तुरंत नामंजूर किया मार्टी ने भी रूथ और मार्टी ने शादी की फिर दोनों ने वकालत पढ़ी उनकी एक ब उनकी एक बच्ची हुई जैन वकालत की क्लास में रूथ के साथ सिर्फ नौ लड़कियां थीं और 500 लड़के थे रूथ ने बहुत मेहनत की और अपने क्लास में प्रथम आई फिर भी स्नातक की डिग्री के बाद किसी ने भी इस काबिल वकील को नौकरी नहीं दी क्यों नहीं क्योंकि वो एक लड़की एक महिला थी तब मर्द औरतों के साथ काम नहीं करना चाहते थे रूथ एक माँ थी मर्दों का मानना था कि कोई भी माँ अपने काम पर ध्यान नहीं देगी रूथ यहूदी थी लोगों के दिमागों में नस्लवाद कूट कूट कर भरा था रूथ को तीन लड़ाइयाँ एक साथ लड़नी थी रूथ उनसे बिल्कुल घबराई नहीं उसने उनका प्रतिरोध किया वो अपनी दृढ़ता पर कायम रही अंत में एक जज ने रूत को नौकरी दी, दी रूत ने बहुत मन लगाकर मेहनत से काम किया उसके बाद कानून पढ़ाने वाले एक कॉलेज ने रूथ को नौकरी दी फिर दूसरे ने कुछ समय बाद रूथ पूरे देश में वकालत पढ़ाने वाली कुछ इन्हीं गिनी महिला प्रोफेसरों में से एक थी फिर उसके एक लड़का पैदा हुआ जेम्स रूथ ने लोगों से अपनी असहमति जाहिर की विरोध किया और उसके बावजूद वो एक बड़ी वकील और प्रोफेसर बनी उसने देखा कि चारों ओर महिलाओं को नौकरियों से दूर रखा जाता था और जब औरतों को नौकरियाँ मिलती थी तब उनका वेतन मर्दों की अपेक्षा कम होता था महिलाओं को कोर्ट कचहरी और सरकारी नौकरियों से बिल्कुल दूर रखा जाता था इन मामलों को और बदतर बनाया अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जिसने इस भेदभाव को अपनी स्वीकृति दी सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने के एक जज ने लिखा महिलाओं की प्राकृतिक विनम्रता और भीड़ता उन्हें नागरिक जीवन के कई कामों के लिए अयोग्य बनाती है दूसरे शब्दों में महिलाएँ और लड़कियाँ दुनिया के बड़े कार्य करने के लिए बेहद शर्मीली और अयोग्य हैं सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य राय के अनुसार महिलाएं हमेशा से मर्दों पर ही निर्भर रही रूथ इससे पूरी तरह असहमत थी फिर रूथ ने कोर्ट कचहरी में महिलाओं के लिए बराबरी और सर, समान समानता की लड़ाई लड़ी सबसे महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रूथ पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए खड़ी हुई तो इतनी घबराई कि उसे गिरने का डर लगा पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के बाद रूथ ने कल्पना की कि सारे जज उसके छात्र थे वहां उसे प्रोफेसर गेंस को अपने छात्रों जो सभी मर्द थे सिखाना था कि किसी व्यक्ति के जीवन में विकल्प इसलिए सीमित नहीं होने चाहिए क्योंकि वो एक लड़की पैदा हुई थी रूथ केवल महिलाओं की लड़ाई ही नहीं लड़ रही थी जहां आयुक और महिलाओं को नौकरियों से वंचित रखा जा रहा था वहीं पुरुषों को घर गृहस्थी के काम से दूर रखा जा जा रहा था पिता घर में रहकर बच्चों की देखभाल क्यों नहीं करते खाना क्यों नहीं पकाते पत्नी कोई धंधा या उद्योग क्यों नहीं चलाती उन्नीस सौ के दशक में यह नए और क्रांतिकारी विचार थे रूथ ने सभी केस तो नहीं जीते पर फिर भी उसने काफ़ी केस जीते रूथ की हर एक जीत के साथ औरतों मर्दों ने लड़कों लड़कियों ने ज़्यादा बराबरी और समता महसूस की अक्सर जब रूथ और माटी के बच्चे लोगों को बताते कि उनकी माँ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है और पिताजी घर में खाना पकाते हैं तो लोग बड़े अविश्वास की नज़र से उन्हें देखते लोगों को औरत मर्द के रोल का उल्टा पलटा होना बड़ा अजीब सा लगता था रूथ, मार्टी जेन और जेम्स के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे वो लोग शायद वैसा ही परिवार चाहते थे जहां लोगों के विचार स्वतंत्र और अलग हों गिन्सबर्ग परिवार में हमेशा बढ़िया खाना मिलता था मार्टी एक सफल वकील होने के साथ साथ एक बहुत उम्दा बावर्ची भी थे फ्रेंच भोजन उनकी विशेषता थी दूसरी ओर पूरा परिवार जानता था कि रूथ हमेशा खाने को जलाती थी रूथ एक बहुत प्रसिद्ध वकील बनी वो इतनी मशहूर हुई कि प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने उन्हें वाशिंगटन डीसी में जज नियुक्त किया फिर क्या एक जज की हैसियत से रूथ ने बहुत नाम कमाया उसके बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिटन ने रूथ को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया अब रूथ का काम आठ अन्य जजों के साथ मिलकर अमेरिका के सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों का उत्तर खोजना था रूथ ने हामी भरी उन्नीस में रूथ बेटर अमेरिका के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पहली यहूदी महिला जज बनी सुप्रीम कोर्ट हर किसी केस में दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क तर्क सुनता है उसके बाद सभी नौ जज मिलकर उस केस पर अपने मत देते हैं जिस पक्ष को ज़्यादा वोट मिलते हैं अंत में वही जीतता है एक समान मत वाले जज मिलकर कोर्ट का निर्णय लिखते हैं जब जस्टिस गिन्सबर्ग जीतने वाले के पक्ष में वोट करती हैं तब वो अपने विशेष लिबास यानी रोप के ऊपर के खास कॉलर पहनती हैं पर अक्सर जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है तब जस्टिस गिंसबर्ग अपनी असहमति व्यक्त करती अपनी असहमति व्यक्त करती हैं और फिर वो बताती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया वो असहमति व्यक्त करने करते वक्त एक विशेष कॉलर पहनती थी मैं असहमत हूं। जब कोर्ट ने कहा कि वो एफ्रो अमेरिकी अप्रवासी महिलाओं पर हुई जादतियों पर मदद नहीं करेगा मैं असहमत हूँ जब कोर्ट ने उस कानून का बहिष्कार किया जो हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देता था उसकी चमड़ी का रंग के बावजूद कार्यस्थल पर बराबरी सबके लिए समान अधिकार मैं असहमत हूं जब कोर्ट ने उन स्कूलों पर पाबंदी लगाई जो एफ्रो अमेरिकी यानी अश्वेत बच्चों को कॉलेज में भेजने के बेहतर तरीके उपयोग करते थे जस्टिस गिन्सबर्ग अपने तर्क को बहुत दृढ़ता से पेश करती थी अपनी एक असहमति में जो औरत मर्द के बीच समान काम के लिए समान वेतन की लड़ाई थी उन्होंने कोर्ट को उसकी गलतियों से अवगत कराया फिर अमेरिकी कांग्रेस और प्रेसिडेंट ने उनके तर्क से सहमत होकर एक नया बराबरी का कानून पास किया और पहले वाले कानून को रद्द किया जस्टिस गिन्सबर्ग अब सुप्रीम कोर्ट की सबसे वरिष्ठ और उम्रदराज सदस्य हैं कुछ लोगों के हिसाब से उन्हें अब अपनी उम्र का लिहाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट छोड़ देना चाहिए जस्टिस गिन्सबर्ग उनकी बात से असहमत है वो बहुत मेहनत से काम करती हैं वो जिम में जाकर व्यायाम करती हैं वो कोर्ट में एक दिन का भी नागा नहीं करती हैं वो में संगीत सुनने जाती हैं भाषण देती हैं और यात्रा करती हैं बहुत से लोगों ने जस्टिस गिंसबग की दृढ़ता और उनकी स्वतंत्र स्वतंत्रता की प्रशंसा भी की है उन्होंने जस्टिस गिंसबग को कई खिताब दिए हैं रॉकस्टार, महारानी देवी और हीरो यह सच है कि जस्टिस गिंसबग कोई रॉकस्टार, महारानी या देवी नहीं है पर वो तमाम लोगों की हीरो जरूर हैं वो बहुत सारे परिवर्तन लाने में सफल हुए और उन्होंने लोगों के दिमागों को बदला उन्होंने दूसरों के चलने के लिए एक नया रास्ता प्रशस्त किया कॉलेज की लड़कियां, कानून पढ़ रही महिलाएं और ऐसा हर एक व्यक्ति जो भेदभाव के बिना जीना चाहता है उनकी आवाज़ में संगीत की धुन भले ही न हो पर उसमें बराबरी और समता की लय जरूर है जिंदगी के हर चरण में वो कोई ना कोई परिवर्तन लाई एक के बाद दूसरी असहमति रूथ बेडरगिंसबर्ग के बारे में कुछ और जानकारी कुछ सालों पहले लोगों का मानना था कि मर्दों की तुलनाएं में महिलाएँ अच्छी लीडर नहीं बनती वे बिजनेस और सरकार में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पातीं। महिलाओं को तीन चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था पति खोजना बच्चे पैदा करना और घर का काम करना साथ में लोग यह भी मानते थे कि मर्द बच्चों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकते 1930 और 1940 के इस प्रकार के माहौल में रूथ बेडर किन्स बग हुई कुछ परिवर्तन जरूर आए पर यह सीमाएँ उन्नीस सौ और उन्नीस के दशकों में भी रहीं अब पहले से ज़्यादा संख्या में महिलाएं घर से बाहर काम पर जाने लगी थी पर अभी भी उनका रोल बहुत सीमित था महिलाएं टीचर नर्स और एयरलाइन में सहायक बन सकती थी पर बहुत कम महिलाएं ही कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर या हवाई जहाज़ की पायलट बन सकती थी पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें महिलाओं के सीमित रोल पर गुस्सा आता था महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की लड़ाई बहुत पहले ही शुरू हुई थी उसकी अगुवाई सुजन बी एंथोव अठारह से उन्नीस सौ कॉडी स्टेटन अठारह से उन्नीस सोजन टूथ सत्रह सौ से अठारह तिरासी और अन्य महिलाओं ने की थी इस लड़ाई को आगे रूथ बेडर गिंसब जारी रखा रूथ का जन्म पंद्रह मार्च 1933 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ रूथ के पिता नाथन बेडर कपड़े के कारोबारी थे वो जानवरों के फर के कोट और हेड बनाते और बेचते थे रूथ की माँ सेलिया एमस्टर बेडर घर और परिवार की देखभाल करती थी लड़कियों की पढ़ाई और उनके पेशों के बारे में सेलिया के विचार बहुत प्रगतिशील थे और उनका रूत के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा रूत ने अपनी माँ के बारे में लिखा वो बेहद तेजस्वी थी और उन जैसा साहसी व्यक्ति अपनी जिंदगी में मुझे और कोई नहीं मिला दुर्भाग्यवश सेलिया का देहांत जून 1950 में तब हुआ जब रूत हाई स्कूल पास कर रही थी बेटर परिवार के लिए यह पहली शोकपूर्ण घटना नहीं थी रूत की एक बड़ी बहन थी मैरिलिन वो तब चल बसी जब रूत बिल्कुल छोटी बच्ची थी मां की मृत्यु से रूथ को बहुत धक्का लगा और उसे पता था कि मां चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। फिर सेलिया की मृत्यु के तीन महीने बाद रूथ ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में दाखिला लिया वो आगे क्या करेंगी शुरू में उसे यह स्पष्ट नहीं था यह 1950 का दशक था उस समय अमेरिका में कुछ नेता विशेषकर जोसेफ मैककार लोगों के स्वतंत्र सोच और बोलने की आज़ादी पर लगाम लगा रही थी जो लोग सरकारी मत से सहमत नहीं थे उन्हें चुप कराया जा रहा था जेलों में जा डाला जा रहा था कॉर्नेल में अपने एक प्रोफेसर से रूथ ने सीखा कि वकील इन अन्यायों के खिलाफ कोर्ट कचहरी में लड़ सकते थे वकील कोर्ट में भेदभाव से भी लड़ सकते थे जब रूथ ने एक होटल के बाहर यह साइन बोर्ड देखा कुत्ते और यहूदी वर्जित तब उसने वकील बनने की ठानी 1956 सौ में रूथ ने कानून पढ़ाने वाले स्कूल में दाखिला लिया उसने हॉर्वर्ड लॉ स्कूल हॉर्वर्ड लॉ स्कूल कैम्ब्रिज से शुरुआत की और बाद में कोलम्बिया लॉ स्कूल में न्यूयॉर्क सिटी में पढ़ी ये अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध लॉ स्कूल है उन्नीस में अपने बैच में प्रथम आने के बावजूद रूथ को पढ़ाई खत्म करने के बाद पहली नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हुई अंत में जब जज एडमंड पल्मी एरी ने उसे नौकरी दी जज साहब और अन्य वकीलों को जल्द ही रूथ की काबिलियत समझ में आई पहले जिन कंपनियों ने रूथ को नौकरी देने से इनकार किया था अभी वे सभी उसे नौकरी देने को आतुर थे पर अब रूथ की रुचि पढ़ाने में थी 1963 में रूथ अमेरिका के रूथ जेर्स लॉ कॉलेज में पहली महिला प्रोफेसर बनी 1972 के बाद उन्होंने कोलंबिया लॉ स्कूल में पढ़ा लॉ स्कूल में जब रूथ प्रोफेसर थी तब वो महिलाओं की बराबरी की लड़ाई में शामिल हुई उन्होंने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के साथ काम किया इस संस्था का मिशन अमेरिकी संविधान में दिए नागरिक सुविधाओं अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ना था संविधान की व्याख्या में अगर कोई मतभेद हो तो उसका निदान कोर्ट में होता था जिसमें अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर था वकील कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकते थे कि वे भेदभाव या नस्लवाद से लड़ना चाहते थे अमेरिकी कानून के अनुसार वकील उस व्यक्ति का प्रतिनिधि होता है जिसे किसी प्रकार की हानि हुई हो वकील कोर्ट में वकालतनामे के जरिए अपने मुकिल की शिकायत पेश करता है रूथ ऐसे कई पुरुषों और महिलाओं की रूथ ने ऐसे कई पुरुषों और महिलाओं की पैरवी की जिन्होंने गलत मान्यताओं और नियमों के कारण नुकसान और अपमान सहा था और जहां महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ था 1973 में रूथ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले केस की पैरवी की उस केस के समय रूथ इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें लगा कि वो गिर पड़ेगी वो केस एक महिला सेरोन फोरो का था वो महिला वो अमेरिकी एयरफोर्स के मिलिट्री अस्पताल में काम करती थी एयरफोर्स केफसरों पुरु, को अपनी पत्नी और परिवार के लिए मेडिकल भत्ता मिलता था जिसे वो डॉक्टर या डेंटिस्ट की फीस दे सकते थे पर महिला अफसरों को अपने पति और परिवार के लिए वो भत्ता नहीं मिलता था फ्रोन्टियरों की वकील रूथ के तर्क के अनुसार यह अमेरिकी संविधान का सरासर उल्लंघन था संविधान के अनुसार हर एक अमेरिकी नागरिक को कानून के हिसाब से बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए इसलिए एयरफोर्स फ्रोन्टियरों और अन्य महिला कर्मचारियों के साथ बिना किसी कारण के गैर बराबरी का व्यवहार कर रहा था जब सेरोन फ्रंटियरों केस जीती तो विजय सिर्फ सेरोन फ्रंटियरों की नहीं थी वो एयरफोर्स में कार्यरत सभी महिलाओं की जीत थी वो जीत उन सभी लोगों की थी जो पुरुषों और महिलाओं में समानता और बराबरी चाहते थे रूथ द्वारा इस केस और अन्य केसों के पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम बदले अब अगर सरकार पुरुषों और महिलाओं में कहीं पर भेदभाव करना चाहती थी तो उसे उसके बहुत स्पष्ट कारण बताना जरूरी था रूथ ने समता की लड़ाई लड़ने वाली एक वकील एक्टिविस्ट के रूप में अपना रोल इन शब्दों में स्पष्ट किया मैं जजों को सिखाना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में उनकी मान्यताएं गलत थीं उन गलत धारणाओं के कारण महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसर और उनकी आकांक्षाएँ आदि बहुत सीमित हो रही थी अनेकों कानून के कॉलेजों में कॉलेजों में पढ़ाने के बाद और देश भर में कानूनी केस जीतने के बाद उन्नीस में रूथ बेडर गिन्सबर्ग डिस्ट्रिक्ट में जज बनी रूथ और उनका परिवार वॉशिंग्टन डी शिफ्ट हुए फिर तेरह साल बाद 1993 में जज रूथ बेडर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बनी। वो पहली यहूदी और दूसरी महिला थी जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी उन्नीस में सेंड्रा डे ओकुनेर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली जस्टिस नियुक्त हुई जज और जस्टिस की हैसियत से अब रूत किसी मुक्किल की पैरवी नहीं कर सकती थी और वो अपने कानूनी मतों और निर्णयों द्वारा निष्पक्षता और बराबरी के लिए सतत रूप से काम करती रही सतत रूप से काम करती रही उनके लिए सबसे गर्व की घड़ी तीन साल बाद आई जब वो सुप्रीम कोर्ट गई उस साल सुप्रीम कोर्ट ने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट द्वारा लड़कियों के बहिष्कार का केस सुना यह एक प्रसिद्ध कॉलेज था जो नागरिक सैनिक बनने का प्रशिक्षण देता था कॉलेज ने दलील दी कि अगर वो लड़कियों को दाखिला देंगे तो उससे उनका स्कूल नष्ट हो जाएगा जस्टिस गिंसबर्ग ने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट की दलील से अपनी असहमति जताई उनका विश्वास था कि लड़कियां भी उस कठिन कोर्स और शारीरिक ट्रेनिंग को अच्छी तरह झेल और सीख पाएंगी और लड़कियों को उसका पूरा अवसर मिलना चाहिए लड़कियों का बहिष्कार करना संविधान में उन्हें दिए बराबरी के अधिकार का उल्लंघन था पर उस केस में जस्टिस गिंसबर्ग को अपनी असहमति नहीं दिखानी पड़ी क्योंकि छः और जस्ट जो वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट से असहमत थे अंत में जस्टिस गिन्सबर्ग ने अपना मत लिखा कि वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट लड़कियों का बहिष्कार नहीं कर सकता था उन्होंने लिखा आज लड़कियों और महिलाओं को अमेरिकी प्रजातंत्र में पुरुषों जैसा ही समान दर्जा मिला है वो यह भी कह सकती हैं कि इसको दिलाने में उनका एक वकील की हैसियत से बहुत बड़ा रोल था पर उन्होंने उसका उल्लेख कभी नहीं किया उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपने निर्णय के निर्णय को संक्षिप्त में पढ़ा और इस तरह बराबरी की एक और मिसाल उन चीज़ों के लिए लड़ो जो तुम्हें प्रिय हो और जो तुम्हें चिंतित करती हो पर ऐसे लड़ो जिससे और लोग भी तुम्हारे साथ उस लड़ाई में शामिल हों जस्टिस रूथ बेडर गिंसपल